سنیل اور چیری کا درخت ایک وقت کا قصہ ہے ایک خوبصورت سے باغ میں اگا ہوا تھا ایک بہتی آلشان چیری کا درخت چیریز ایسی لگتی تھی جیسے وہ چھوٹی چھوٹی رویز ہوں درخت سے لڑکی ہوئی وہ بہت چمکدار اور پیاری لگتی تھی اب اس باغ میں ایک چھوٹی سی سنیل بھی رہتی تھی جس کا نام تھا شیلی شیلی ایک بہتی خوش مزاد سنیل تھی گرمیوں اور بہار میں وہ تدلیوں کے ساتھ کھیلتی پر سردیوں کے موسم کی سردی میں سنیل اپنے گرما ہٹ برے دھوندے میں سکڑ جاتی اور آرام سے سو جاتی۔ جب ایسا ہی ایک سردیوں کا موسم ختم ہوا شیلی اپنی لمبی نیند سے جاگی اور دھوندے سے باہر آئی اس نے باہر جھانک کر دیکھا یہ یقین کرنے کے لیے کہ کیا واقعی بہار آگئی اور اسے خوشی ہوئی کہ بہار آگئی تھی اس نے دیکھا کہ سبھی پھول سورج کے آگے خوشی سے باہر پھیلائے ہیں اس نے دیکھا کہ شہد کی फूलों के इर्द-गिर्द कर रही थी वे इस बाग के बाहर का इस्तकबाल कर रही थी जब श्याली बाग में घूम रही थी उस खूबसूरती की तारीफ करते हुए अचानक उसका पेट गुदगुदाया आह मैंने सर्दियों में बहुत कम खाया है मैं कुछ भी खा सकती हूं हम पर इस बड़े बाग में मुझे क्या मिलेगा उसने आसपास देखा फिर उसकी नजरें उस बड़े से चेरी के درخت पर जा टिकी चेरी का درخت मजेदार मैं उसकी मीठी और रस भरी सभी चेरीज़ खा डालूँगी। उम्मीद है वो मजेदार होंगी तो शली दरख्त की तरफ रेंगती हुई गई और दरख्त पर चढ़ने लगी जब वो उलझी हुई जड़ों पर पहुंची तो एक मेंढक झाड़ियों के पीछे से बाहर आया ये शली का दोस्त था मिस्टर क्रॉकी ए हो शली इस सुहाने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 आ, मेरा मतलब नहीं शुक्रिया मुझे यकीन है तुम्हारे लिए मक्खियाँ बहुत लजीज होंगी क्या तुम्हे इल्म है मक्खियाँ भी उतनी ही रस भरी हैं जितनी चेरीज शायद उससे भी ज्यादा हाँ हाँ मुझे पूरा यकीन है मुझे उस तरह का रस नहीं चाहिए फिर फिर मिलेंगे मिस्टर क्रॉकी मुझे जाना होगा अपने खाने का लु اور وہ دوسری طرف نکل گیا اور اس نے مکھی پر چھپٹا مارا اور اس کے پیچھے کودا پر اس کی اتاولی میں وہ زیادہ ہی اونچا کودا اور سیدھا درخت سے چکر آیا اچھا ہوا میں نہیں کودی میں بس اپنی رفتار سے رینگتی رہوں گی جب وہ خوشی خوشی اور آہستہ آہستہ اوپر کی طرف رینگ نے لگی وہ اس بڑے ایسے تنی تک پہنچی وہاں وہ اپنی ایک دوست سے ملی بھوری سے بھورا گنگناتے آیا جیسے ہی اس نے شیلی کو د तुम यहां क्या कर रही हो क्या तुम हवा का लुत्फ उठाने आई हो हां नहीं भोर मैं यहां मीठी चेरीज खाने के लिए आई हूं जो यहां درخت पर सबसे ऊपर लगी है चेरीज? पर वो तो सिर्फ गर्मियों में लगती है अब वहां पर पकते हैं बस हां मुझे पत्ते नजर आ रहे हैं मुझे चेरीस और पत्तों में मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब चेरीज के आने का वक्त होगा तो मेरी पीठ पर सवार होना और मैं तुम्हें तेजी से ऊपर उठाकर ले जाऊंगा हवा में हां हां मैं शुक्रिया मुझे बहुत चक्कर आएगा अगर तुम मुझे लेकर जाओगे मैं शायद गिर भी जाऊं और लोटपोट हो जाऊं तुम बिल्कुल नहीं गिरोगी यह बहुत ही महफूज वो गुनगुनाते हुए उड़ गई और जब उसने ऐसा किया शैली ने अपना सिर घुमाया और ऊपर की तरफ रेंगने लगी आहिस्ता आहिस्ता और संभलकर दिन के दौरान शैली बहुत थक जाती पर वो उन चमकती हुई लाल चेरीज के बारे में सोचती और फिर से चढ़ने लगती और जब रात आती तो वो अपने धोने में घुस जाती � मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मियों की तरफ बढ़ रहा था और छोटी शेलिनी ने देखा कि दरख्त में पहले से ही फूलों की कलियां निकल आई हैं जब वो देख रही थी अचानक उसे खुद पर एक चुभता हुआ हवा का झोंका महसूस हुआ ये उसका दोस्त विंग्स था ओह कैसे हो विंग्स तुमने तो मुझे बस उड़ा ही डाला शेडीज क्या इसलिए तुम यहां आई हो पर अभी तो यहां बस फूलों की कलियां हैं तुम बहुत जल्दी आ गई हो <laughs> नहीं विंग्सी मैं यहां जल्दी नहीं आई हूँ। पता है मैं माकूल वक्त पर हूँ। अगर तुम्हारे पर होते इतने बड़े और शानदार जैसे मेरे हैं तो तुम आसानी से उड़कर चोटी पर जा सकती क्या बस वो इतने आ फिर मिलेंगे शुक्र है खुदा का कि मेरे पर नहीं है शैली आगे बढ़ती रही वो केवल एक ही जानी जा रही यानी ऊपर की तरफ जब वो जहनियों पर पहुंची उसने देखा कि दरख्त अभी ढका हुआ है बहुत ही खूबसूरत सफेद पुलों से उनकी खुशबू ने हवा और बाघ को सराबोर कर दिया था जब वो पुल ओ हाँ, ये वही तो है। वो यहाँ ऊपर तक कैसे आ गई? कैसी हो, शेली? तुम इस रख में इतनी ऊंचाई पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे लिए ये बहुत ऊंचा नहीं है? ओह हेलो, हाँ, इससे पहले मैं कभी इतनी ऊंचाई पर नहीं आई। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं वो मीठी चेरीज खाना चाहती हूँ। त پر ہر مرتبہ جب میں چیریز کے بارے میں سوچتی تھی تو میں نے چڑھنا جاری رکھا اور مجھے لطف ملا کیونکہ راستے میں میرے بہت سے دوست بن گئے تو تم نے بہت کابل کام کیا ہے پر مجھے تمہارے لیے بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ ابھی تو درخت پر پھول ہی لگے ہیں بیکر مت کرو میرا سفر ابھی خط نہیں ہوا مجھے ابھی بھی تھوڑا اور اوپر چڑھنا ہے फिर तुम दोनों को अलविदा मुझे अपने रास्ते चलते रहना होगा चिड़ियों ने शैली को हाथ हिलाकर अलविदा कहा जब वो टहनियों पर चढ़ती रही जल्दी ही वो درخت की चोटी पर पहुंच गई और वो बहुत थक गई थी पर जैसे ही उसने आसपास देखा तो वो इतने खूबसूरत लाल-लाल से घिरी हुई थी